सात सात ही मालन रे साई सात तू ही, ही मालन के मेरा ही जाने खाड़ी रे जबे देखती के के अरे बाग़ बाग़ भी जाना बाली बाली इसमें बाग क्या क्या सुन सुन पावे बाली में के मारे खाल मारी क्या देगी उड़ाई भाई उसका बादशाह पटमल तो क्या देगा कराई चंग में कोई जेल में पीना पीछेगा काम कर पाँच भी सा, असर जवाब सुन के रहा दिल में ख्याल मालिक ये हरान जाती कभी लोभ में नहीं आएगी और बाघ में तेरे बातें कदम नहीं बढ़ाने दे जो जो चला जाएगा तो हित भी, भी नहीं मिली ना तू यहीं रुकना है जब इतनी सुनके मारे मारी मारी की की जमीन में आई खोल के बाग राजा बाघ में आ गया जब सात चमन बाग में भगवान ने क्या दिया कराई तो भीतर बाग में पैर दिया देने के बाद में में भगवान ने दूना चमन बाग में जो कर दिया, फूल भी चमेली उस दिन क्या खिल गए गे? गेंदा हजरे पे क्या दूनी बाहर आ जाई, कली कली बाग में खिल गई जब सातों माल खड़ी देखी क्या बाग के माल सातों माल खड़ी खड़ी थर थर काटने लगी एक माल कहने के बहना है कोई उग्रभाग्य देखो जिसके बाग में आने से और कितना चमन बाग में दूड़ा एक माल कह लगी मेरा कहना मानो तो अब भी हंस रवाना इसके लिए कर दो और नहीं लिए पता पड़ गया तो मार्टर का मार तुम्हारा कर देगी तो इतना जवाब सुन के साथ लेले के काम लेले के पत्थर कोई ने ढीम कोई ने गोफिया कोई ने बास साथ तो माल राजी के लिए मारने के लिए जो आ जाए राजी में ख्याल क्या होने की की जाते जो तेरे जो एक भी तेरे कामड़ी अमड़ी मार दी तो तेरे तो तो तो तो पहले यार तो जा हो जाएगा और बिना भाव बिना परित नहीं होती परंतु एक तो आदमी सुख है जो समझ जाए तो बहुत तो अच्छी तो रे एक बड़ी आधी से एक दो फूल का छंद बना के नहीं और रांझे सातों माल के आगे पेश करता है डे लड़े वो आज बाग में तेरी आज बागी में डे लड़ेरी ये पीछे माल मार लिए मुन्ने आज बाग में डटे लड़े दे <gözDA> तो मुन्ना ये के री मुन बण कर But tell them they. मोड़ी मोड़ी चेती चेती हाँ, मेरी तो किस्मत अरे मिल गई री तुमने तो बने करे कर लड़े देरी रेरी बड़े छाछ फटके लड़े दे री मुनें के तू जहाज फटके लड़े ये पीछे मालने मार लिये मेरी मुन्ने आज बागे मैं ने गोफिया ने कोई ने गोफिया एक ने ये कहा फिर गई जब को मारने को आई अरे जिससे भी आया उल्टा ना जाएगा स्याले में तू जान भाई बाग भी जाना बाली ही रुकता ना अपना भरा तो उल्टा चाहे, <coughs> ने मार के के बकरा का देंगे सुन है दिल में सोचा नहीं या भगवान देखो की जो तेरे एक भी कमरे पहली तो हो तो जाए ना बिना भो बिना भो पर इतना तुरना करे नहीं कुछ खोफ भी होना चाहिए तो राझे एक साथ माल के एक फूल गुलाब की कांडी तोड़ के ये सदार राझे के मार सातों माल के राझे मार लगा तो किसे द्वाई त्या मचा रही कमड़े जबरा झेले दिन मारी लगा लेके कमड़े जबरा झेले दिन देसी भात हाथ जोड़े जावे महान बोली सुन पारी देसी दात ये ये भागी भागी रस्ता तू डोले वे तो रही है अरे रोला मेरे मचाए अरे माँ जोड़े जाबे महाल बोली सुन पारी देसी भार हाथ जोड़े जावे महाल बोली सुन पारी देसी बात भागे भागे सातु वे तो वे भी है। रही है। ये वे भैया ये हमारे कमड़ी के मालिका ये तो वे, पंगला वे के माय माय खट खट सीढ़ी रांझे चढ़ी गया वे तो महली रे जनाने के माय अरे पहुँचे गया जब कि सी को ना अरे पहुंच जाएगा ओ ये ताणे डुपटा रांजे सो गया वे पंगे लेके हां ताणे डुपटा रां जब जब लेके रांझे ने फूल गुलाब की, जब सातु की की क्या क्या क्या मार लगाई, भागी भी भागी भी भी ढोलती नैन से नीर क्या रही भवाई, अरे जोड़ा जोड़ा हाथ तेरी बंदगी हाल कर, गर, गरीबी के सुनता पटमल अब तो क्या बचाई, के की जो हमारे वास्ते पटमल जवान का तन में अगर क्या तो पटमल का ना सुनता ही छापे तोड़ दिया बट्टी बट बत्त। आग बदल नाभ स्व पटमल जवान का उसने क्या तोड़ी क्या मार लगाई इतनी देख के सातु माल क्या सातु रही घबराई सातु माल की दून आपस में कहलेगी उन्नी की जाने पटमल के इसते जाने क्या बैठा हुआ जो उसके नाव से और दूनी दूनी मार लग रही काम करो हीर का ना धोआई दो प्यार बजा तो बहुत अच्छी बात तो भजरा मार लगी जब है हाथ भी जोड़ के साथ बखत सा, तो कमड़ी तोड़ दूर क्या दी बगा उसी बखत कमड़ी तोड़ क्या दूर दीपाई खट खट भी सीढ़ी राझे बंगले में छा तो हीर का बाग जाने में में में करने के लिए बंगला आओ अतर फूल की खस्वों का खस्वों आरी। खस -खस की में उड़ान की का का का खसखस जो तक मेकार जाया करे तो का हीर का उस बंगले में जाके पिलंग ऐसराम करने का गद्दा गीचवा गली चला हुए खटखट -खट भी सीरी राझे बंगले में महसूस हो गया चाके पिलंक पे सुख की निंद्रा क्या रसे आई तो फटकार के ने अपने जो बंगले में सो जाए श्राम करने लग जाए इधर कुना अपना अपना देख, देख देख बदन के, आओ थर -थर काम। के लिए फैना अपान ने करा तो बड़ा काम और ये हो गया बुराई काम क्यों बहना तो तो अरे क्या बहना देख बात ऐसी जो काम करूंगी तुम नहाने की बहना वही करेंगी तो ऐसा काम करो भाई पटमल बादशाह और चल के पहले हीर के पास महल में खबर करो तो हीर इसके लिए मारेगी कूटेगी कैद जरूर भी इसके लिए भडवे की पास जाओ और चल के पुखार करो और इसे जरूर आपस करके कह दे जो करवाएंगे मारो मारे जुलमी ने आज बाघ जाने की कोई कान मर जा नहीं रखी और मारे पत्नी का नाश कर दिया हाँ फाड़ तो तो लिया सिर का केस खोल लिया। जो धार लिया तो सात माल माल के महल में पहुंच जाए तो सातों माल तो पुकारती के महल में पहुंच जाए तो महल में जाने के बाद में ए साथ तो माल पढ़ा के जवाब हाथ जोड़ के साथ तो माल किस हिर के पास पुकार कर रही है आए। में ये आएंता वो बागे जाना ने के मरे जानी जाना तीन कान घट आए बात के तो डेरी भीतर आ गया वे बाघन के पेतरी आ गया वे भागना के इतनी धाई अली के कमरे जब हो मारे जाने तीन मारे बल्ले के कमरे वापर देना तेन मार लगाये लगाए तेने दी जा मल की तुमी मारे मल की सोनी मार लगाए ये धाई दुई तेरे नाम की कमड़ी री तोड़ यीन धाई जाबै तेरे नाव की कमड़ी तोड़ बगाए यन डुपाटा सोए बंगले में सुख गिरी नींद बंगले में सुखी निंद्र आई ये मारे यहां तारे के तुम्हारी तो बने दी जब हाथ भी जोड़ के सातु माल बोलते नर्दल के नहीं, अरे भी जनात्रा इस में आज जिसने क्या कान सुनाई एक भी पर आया तेरे जाने में, फाटक तोड़ के आया क्या बाघ के माही सातू माल के लेके कमरी उसने क्या दीनी क्या मार लगाई अंधा देखो हमारा बदन क्या हाल कर रहा क्या जब दीनी धोई तिरे भाई पटमल की जब उसने क्या दूड़ी दूड़ी मार लगाई ना बिछड़ा पटमल का जब उसने क्या दूड़ी मार लगाई हमने त्रे नाव की उसी तो उसने क्या दूर लगाई पटमल के और उसके क्या बैदा है जो उसके नाव से हमारे दूड़ी दूड़ी मार लगाई और नाप का नाव की धुआई सुनती जाओ एक भी कमड़ी की मार नहीं लगा दान के खटखट -खट बंगले में छड़ गया। सुख की निंद्रा उसको क्या रसे? आई था। बंगले में जिसमें तू उसमें फटकार है। है, है, उसके लिए ये खोप नहीं दिल में, बाग बगीचा क्या क्या उसके लिए खोप आपकी तो उठगी और देखो मार क्या हाल करना जवाब सुन के लिए माल। देखो मार तुम जरूर लगी हुई है बात बताओ कैसा तो इंसान है उसकी श्यान सिक्का का अपने को जंगशाले में और भी है और कैसा बस्तर है क्या उसके पास तो कोई निशानी देखी ये बात कहो इतना जवाब सुनके सातों जोड़ सुन के तो दुश्मनी बात तो कहनी पड़ेगी किसे सिर पे का का चूता चकन का, अंग बड़ा थे अंग बड़ा से दरियाई दरिया लाल नल दल के गड़ पड़ा मन मोहन बन सी खे ब्री भगवान ने तब बंदे का नहीं, तू भी चंदा वो सूरज आपके लिए तो भगवान ने रूप दिया ही है, पर फिर उसके आगे तो आप चंद्रमा ही हो। अरे तू भी चंदा सूरज त्रा रूप उसने क्या लिया छिपाई कब तक तो नंदलस की क्या मुख से ना जाये और नर्दल बढ़ाई करू आप तो चंद्रमा हो और वे सूरज है वो भी कोई के दिन और खड़ा जिसका रूप नहीं चले। इतना जवाब भेजो कुरान शरीफ जो ले कुरान शरीफ को खोल के देखें, जो सातो माल ने निशानी बताई वो कोई राझे के लिए निशान नजर आए की बिल्कुल और उसके अलावे कोई सा और नहीं जो जब बाग में आ, जा। आ जाता में तो चाचा फ्कन लेने के वास्ते ने भेजा गया जरूरत ले खबर करता उसने कोई खबर नहीं की परंतु वो सात महात्मा है नशे में बात के लिए भी भी गया ये ये कोई खास बात नहीं, पर साथ तो माल निशानी वही, बता रही है, इतना जवाब अपने दिल पे भरपाई कर ली, परंत मार बाघ हुआ बगीचा हुआ कुआ हुआ बावड़ी हुई धर्मशाला यह चीज होती है अमर्थ जिसमें कोई कर सके ये चीज भूखा तो होगा तो अपने फल फूल खा लेगा हराम जा दाम का भगत होगा आप बर्देसी जाए कहा उसके लिए क्या पता अग ये बाघ जाना है अगर मरदाना है कोई सुबह ही अपने उठ के रवाना हो जाएगा तुम्हारा बाप को कोई माथा भी धर के तो वो ले नहीं जाए नहीं आज का आप विश्राम उसके लिए बाग में करने दो और बंगले में ऐसा करने दो वो भी क्या याद रखेगा सुखने वाली बात हो जाएगी किया भगवान कोई टाइम पे एक दिना और मैंने वहां बाग में ऐसा किया जिंदगी में याद रखेगा नहीं ऐसा कम आज उसके विश्राम करने इतना जवाब सुन माल गया। गया। सा गया। सातों माल का का का रह गया गया ऊपर भाग जब धक्के बहना जुलम की बात हो गई अब क्या होना चाहिए यह कहवा उनने की बहना लेकर बुलाई काम ही हो गया बुराई काम देखो हिरने अपना पतन का नाश हो गया एक साथ तो माल में से कह रही। की मैं तुमसे ना खेगी अब देखो बिचरा पांच पांच तो तुम्हारा मीठा मोटा हो जाएगा इसकी रात कट जाएगी और हीर के लिए कोई पता नहीं पड़ेगा अब बाग में मर्द। जब तो मेरा कहना तुमने माना नहीं मेरा कहना नहीं माना और अब देखो ही कोई फिरियाद नहीं ली बदन का नाश हो गया और वो बंगले में है बदन का नाश हो गया और ये ने कोई ने ली। वो पहले नहीं खे तो क्या से? वो कहते हैं बड़ा लोग पैसा देने दे की नहीं बहन आप खे अब फिर हम बात के लिए कभी ना लौट नहीं नहीं करेंगे अब अब अब तो क्या होना चाहिए कि देखो मेरा मेरा कहना ये है। भी तो मेरा कहना है है भी मानो तो ऐसा काम करो हीर ने हीर ने अपनी कोई भाई पटमल उसके पास चल गए करो तो और भी तो महीने की छह महीने की है क्या बस करवाएंगे उसकी। हाँ, ने की बात तो सही तो सात तुम मानो रोती पुकाती बदन का दूरा कपड़ा फाड़ फाड़े श्री का केस ले कर खोले आ तो सात तो हमारे एक पटमल बाशक दरबार में जाके किसे पुकार कर रही हैं की आई एक के भी परदेसी रे एक भी परदेसी ta tere pey main tere करते हिपी ये डारे खाके में हमको ले पांच आसारित डारे खाकों में हमको ले किसे लगाई ये पांच बखत की ये करता बंदगी नावे बोला ये पांच बखत की करता बंदगी नावे बोला ना रे न Let the night go away. रे को देवी माटक एर मेरा जाने रेरे आया बा हिमालन के मेरा ही जाने खा रे चबेदे पर दिसी के सुनता नहीं अरे बाग भी जाना बाली हिर का इसमें बाग में हिरुनाति तिरा क्या हारगज नहीं